फियोना की किस्मत टेरेसा बैटमैन एक जमाना था जब आयरलैंड में किस्मत धूप की तरह मुफ्त थी और भरपूर तादाद में मिलती थी और इसका श्रेय लेपरेचून को था पर अब लालची लेपरेचून राजा ने एक जादू से किस्मत को ताले में बंद कर दिया था किस्मत के बिना पूरा देश मायूस हो गया था तब आयरलैंड में फ्योना नाम की एक लड़की रहती थी उसे पता था कि लेपरेचून से भाग्य वापिस छीनना कोई आसान काम नहीं होगा लेपरेचून राजा से भाग्य प्राप्त बहुत मुश्किल और पेचीदा काम था प्राप्त करना बहुत मुश्किल और पेचीदा काम था लेकिन फियोना चतुर थी और कभी कभी एक लड़की को चतुराई के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है एक बार आयरलैंड में किस्मत धूप जैसे ही मुफ्त में और भरपूर मिलती थी किस्मत हवा में तैरती थी, थी और जिसे जितनी जरूरत पड़ती वो उतनी ले सकता था यह काफी हद तक लेपरेचून के कारण था क्योंकि जैसे गायें दूध बनाती हैं वैसे ही लेपरेचून बोने किस्मत बनाते थे फिर आयरलैंड में बड़े आकार के आकार वाले लोग पहुंचे वे इतने बड़े थे कि वे वहां वे जहां भी जाते थे किस्मत उनके साथ चिपक जाती थी अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा फिर हमारे लिए क्या बचेगा फिर राजा के आदेश के बाद लेपरे ने सुनहरे धागो के जादुई पा जाल बुने गर्मी आने से पहले जब किस्मत अपनी चरम पर थी तब उन्होंने जालों के जरिए सारी किस्मत इकट्ठा की और उसे राजा के सिंघासन के बास पास एक बांझ की लकड़ी के मजबूत संदूक में रख दिया ताकि राजा जहां और जब चाहे उसकी किस्मत को बांट सके लेकिन लेपरेचून ने बड़ा पुख्ता काम किया उन्होंने हवा में बहती हुई सब किस्मत को इकट्ठा किया उससे आयरलैंड देश बड़ी मुसीबत में पड़ गया मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए और गायों ने दूध देना छोड़ दिया आलू जमीन में छड़ने लगे तब आयरलैंड में फ्योना नाम की एक लड़की रहती थी वो यह जानती थी कि किस्मत की कमी लेप्रेचून का ही काम होगा इसलिए केवल लेपरेचून ही उसके देश के भाग्य को बहाल कर सकते थे लेकिन किस्मत को लेपरेचून से वापस पाना पत्थर से पानी निचोड़ने जैसा था ऐसा नहीं था कि वो काम एकदम असंभव था लेकिन उसके लिए आपको अपनी क्षमता से अधिक ताकत चाहिए होती वैसे कभी कभी चतुराई ताकत से अधिक मूल्यवान होती है इसलिए फियोना ने अपने आखिरी पैसों से एक गाय और कुछ मुर्गियां खरीदी हर रोज सुबह शाम वो उस गाय को खलिने में ले जाती जब वो बाहर निकलती तो वो दो बाल्टियों में कचरा भरकर ऊपर से सफेद चूने का पानी भर देती थी हाँ वो एक बहुत अच्छी गाय है हर वाले से कहती, इतना दूध देने वाली गाय को पाकर मैं बड़ी भाग्यशाली जल्दी अफवाहें फैलना शुरू हो गई जबकि अन्य लोगों के पास किस्मत की कमी थी फ्योना के पास किस्मत का ढेर था हर सुबह फ्योना मुर्गियों के दबड़े में जाती और फिर अपनी ढक्की और उबरी हुई टोकरी के साथ बाहर आती मेरी मुर्गियां काफी संतुष्ट हैं उसने अपने पड़ोसियों से कहा मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे पास है जल्दी सब और अफवाहें फैली जबकि अन्य लोगों के पास किस्मत की कमी थी, के पास किस्मत थी। फिर ने अपने बगीचे में खुदाई की और अपने को गोल मिट्टी की गाठों से कहा अच्छा फिर भी मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पर्याप्त मात्रा में आलू मिले हैं बस अफवाहों को पंख लग गए जबकि अन्य लोगों के पास भाग्य की कमी थी फ्योना के पास थे किस्मत थी जल्दी फ्योना की किस्मती की खबर लेप्रेचुन राजा तक पहुंची एक दिन जब फ्योना एक के मैदान में घूम रही थी तब उसने अचानक अपने आप को छोटे बहनों की एक भीड़ से घिरा पाया। एक क्षण में उन्होंने उसकी स्कर्ट को पकड़ लिया और वो एक घेरे में गोल गोल घूमने लगे फियोना स्कर्ट को अपने घुटनों पर लिपटने से रोकने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी उसकी आंखों के सामने का नजारा धुंधला हो गया जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो फ्योना ने खुद को पृथ्वी के नीचे लेपरेचुन राजा के सिंहासन के कक्ष में पाया वो एक शानदार गुफा थी जिसमें ऊंची ग्रेनाइट की दीवारों से महंगी टेपे लटकी हुई थी और फर्श पूरी तरह गहनों से सजा था मशालों और मोमबत्तियों की रोशनी से सब कुछ चमक रहा था, था। फ्योना के सामने सिंघासन था और सिंघासन पर लेपरेचुन राजा बैठा था राजा ने फ्योना की ओर इशारा किया फ्योना ने चारों तरफ देखा उसकी आंखें कमरे में गायब किस्मत को खोज रही थी फ्योना को इतना पक्का पता था की राजा ने किस्मत को जरूर अपने ही बहुत बहुत ही करीब रखा होगा जैसे फियोना ने राजा का अभिवादन किया उसे बांझ की लकड़ी का बना संदूक दिखाई दिया संदूक अभी भी थोड़ा थोड़ा चमक रहा था क्योंकि उस जादू के संदूक को किसी मंत्र से ही सीलबंद किया जा सकता था हर कोई जानता था कि कोई भी ताला लंबे समय तक भाग्य को बंद नहीं रख सकता था अब मुझसे क्या चाहते हैं फ्योना ने विनम्रता से पूछा राजा चौक गया तुम्हें वो सब किस्मत कहाँ से मिल रही है तुम्हें वो कौन दे रहा है और क्यों राजा ने मांग फियोना की आंखें मासूमियत से चौड़ी हो गईं मेरे पास कोई भाग्य नहीं है उसने साफ साफ कहा सच में यहाँ पर मुझे बंदी लाए हैं यदि आप इसे भाग्य मानते हैं तो आप उसे ले सकते हैं तो तुम दावे के साथ कह सकती हो कि तुम्हारे पास कोई भाग्य नहीं है राजा ने भोवे उठाते हुए कहा ठीक है मैं इसका परीक्षण करूंगा और यदि यह साबित हुआ कि तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारे पास जो भी भाग्य मैं उसे छीन लूंगा और उसे बाकी किस्मत के साथ रख लूंगा राजा की आंखों ने अपनी लकड़ी के संदूक को निहारा फ्योना थोड़ा गुस्सा हुई यह मेरे लिए एक खेदजनक सौदा है उसने कहा लेकिन मैं नियमों को समझती हूँ यदि मैं परीक्षण में हारती हूँ तो मुझे जरूर कोई जुर्माना देना होगा पर क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला है और अगर मेरा सच साबित होता है तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी राजा ने अपनी आंखें तिरछी की मंजूर है उसने ध्रुवता से कहा अगर परीक्षण मुझे गलत साबित करता है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी चीज दूंगा फिर उनको पता था कि उसे धोखा दिया जा रहा है फिर भी एक बुद्धिमान लड़की एक लेप्रेटम राजा की चतुराई को उसके ही खिलाफ उपयोग कर सकती थी फ्योना ने लकड़ी के मजबूत संदूक पर नजर डाली और फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया उसने समझौता उससे समझौता पूरा हुआ फिर राजा के इशारे पर उनका जादूगर एक मेज लाया और उसने उस पर तीन सुंदर सीपी रखी एक सीपी के नीचे उसने सोने का एक छोटा सिक्का छिपाया फिर उसने सीपियों को इतनी तेजी से घुमाया कि कोई भी मानवीय आंखें उसे देख नहीं सकती थी अब राजा ने कहा सोना कहाँ है फ्योना के सही चुनने की एक त्याई संभावना थी और अच्छी किस्मत वाले व्यक्ति को हर बार सोना मिलता थोड़े कम भाग्य वाले व्यक्ति को कभी कभी कभी कभार ही सोना मिलता हालांकि बजाने वाले के भाग्य के आधार पर संगीत बनाते हैं अच्छे भाग्य वाले व्यक्ति केवल कुछ तारों को हिलाकर अच्छी धुंध निकाल पाते हैं यहाँ तक की बहुत कम भाग्य वाला इंसान एक तार को हिलाकर कोई साधारण राग निकाल सकता है लेकिन फ्योना के हाथों में तार बिल्कुल बेकार हो गए फियोना ने चाहे जितनी बार भी जितनी भी बार तारों को हिलाया झंकारा वाद्यंत्र में से सिर्फ शोर ही बाहर निकला राजा काप उठा और उसका मुंह तमतमाने लगा क्या उसने गलती की थी शायद आखिर परीक्षा उसे सही साबित करे शतरंज का सेट बाहर लो राजा ने अब राजा और फ्योना शतरंज में एक दूसरे का सामना कर रहे थे राजा ने अपनी प्रारंभिक चाल चली कोई भी लेप्रेचूल राजा को हराने की आशा नहीं कर सकता था क्योंकि वो भाग्य से लबालब था अच्छी किस्मत वाला व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ समय तक टिक सकता था और थोड़ी किस्मत वाला व्यक्ति शायद दो चार अक्सी चाले चल सकता था राजा ने खुद हारने की पूरी कोशिश की लेकिन उसके बावजूद फियोना दो मिनट के भीतर बुरी तरह हार गई राजा ने बड़ी हैरानी से फ्योना, फ्योना को देखा तुम्हारी कोई किस्मत नहीं है उसने ऐलान किया लेकिन फिर दूध अंडे और आलू तुम्हें कहा कैसे मिले फ्योना ने आ भरी अगर मैं अपने दूध की बाल्टी को चूने के पानी से भरूँ या अंडी की टोकरी को चीड़ यानी पाइन के कोन से या अपने भील को पत्थरों से भरू तो निश्चित रूप से यह मेरा अपना धंधा है मैंने कहा कि मेरे पास कोई भाग्य नहीं और मैं झूठ नहीं बोली मेरी मर्जी की चीज़ मुझे दो और मुझे फिर घर जाने दो और फिर मुझे घर जाने दो राजा ने धीरे से सिरे लाए सच में मैंने तुम्हें एक इच्छा देने का वादा किया था लेकिन तुम्हारे पास जितनी किस्मत थी उसका उतना ही मूल्य होना चाहिए क्योंकि तो तुमने अभी साबित किया है कि तुम्हारे पास कोई भाग्य नहीं था इसलिए अब तुम कुछ भी नहीं मांग सकती राजा अपने तर्क की चतुराई पर मुस्कुराया क्योंकि उसका तर्क लपरेचुन कानून की सीमाओं के भीतर था लेकिन तभी उसकी मुस्कान डगमगाने लगी क्योंकि फियोना भी मुस्कुरा रही थी तो मैं कोई भी इच्छा नहीं मांग सकती हूँ उसने पूछा राजा ने कुछ उलझन में अपना सिर हिलाया फिर मुझे एक छेद की इच्छा है फ्यूना ने बात जारी रखी एक छेद कुछ भी नहीं होता है और वह मे वही मेरी इच्छा का मूल है कुछ नहीं मैं एक ऐसा छेद चाहती हूँ जो हमेशा छेद बना रहा और मैं चाहती हूँ कि वो उस छेद के वो छेद उस लकड़ी के संदूक के ढक्कन में हो फिर फियोना ने सिंघासन के पास रखे बांझ की लकड़ी के बने भाग के संदूक की ओर इशारा किया एक इच्छा जो सही तरीके से अर्जित की गई हो उसे अभी स्वीकार नहीं किया जा सकता तुरंत संदूक में एक छेद दिखाई दिया और उसमें से भाग के बाहर निकलकर भागने लगा राजा क्रोध से तम, -तम लगा लेकिन अब वो भला क्या कर सकता था उसने एक वादा किया था जिसे उसे निभाना ही था राजा ने गुस्से में अपना हाथ लहराया और उसने जिससे फ्यूना भवर में घूमी जब उसने आंखें खोली तो वो घास के मैदान में थी और सूरज पहाड़ियों में से उग रहा था अगर आज धूप में एक अतिरिक्त चमक थी और घास पहले की तुलना में ज़्यादा हरी भरी थी तो उसकी उम्मीद वाजिब थी और यही कारण है कि उस दिन से आज तक आपको आयरलैंड के आसपास घूमती हुई कुछ किस्मत जरूर मिलेगी क्योंकि संदूक में अभी भी छेद है और राजा अपने वचन से मुकर नहीं सकता लेकिन जहाँ तक फ्यूना की बात है उसने खुद से कहा वैसे किस्मत अच्छी चीज़ है लेकिन मैं अपनी होशियारी पर ही निर्भर रहूँगी